समाजवादी समाज और पूंजीवादी समाज का पहला बुनियादी अंतर यह है कि समाजवाद में पैदावार और लेन देन के सभी साधन जैसे कि जमीन मिलें कारखाने मशीनें, बैंक आदि पब्लिक की संपत्ति होंगे वे किसी एक व्यक्ति या चंद व्यक्तियों की बपौती नहीं होंगे इसमें एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का अंत हो जाएगा पूंजीवाद में मुठ्ठी भर लुटेरों का वर्ग बहुमत की कमाई पर मौत उड़ाता है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 अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट समाज की ओर बढ़ती जाएगी चौथा पूंजीवादी समाज में पूंजीपतियों को आम जनता पर अपनी हुआ सत्ता की जरूरत होगी अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए राजसत्ता की जरूरत होगी हो इस तरह जहाँ कम्युनिस्ट समाज में राजसत्ता का अंत हो जाएगा वही समाजवादी समाज में राजसत्ता रहती है लेकिन समाजवादी राजसत्ता में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 यानी मुट्ठी भर के खिलाफ तमाम मेहनतकश जनता के स्वार्थों की प्रतिनिधि है इतना ही नहीं ये पब्लिक के कामों में और राजसत्ता के कामों में आम जनता के अधिक से अधिक लोगों को जिम्मेदारी के पदों पर खींचती है अर्थात तमाम जनता को समाज के प्रति जिम्मेदारी की शिक्षा देकर कम्युनिस्ट समाज में राजसत्ता के समाप्त हो जाने का रास्ता साफ करती है पांचवा शोषण के खत्म हो जाने पर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 तो श्रोताओं सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखी हुई पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचयमाला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की तीसरी कड़ी अगर आप सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़ने या हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकार विजिट करें सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे नमस्कार किताबें करती हैं बातें आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य